प्रश्न एक पुरानी धारणा है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 12 वर्षों तक सत्य भाषण का व्रत पूरा करे तो वह मुक्ति को उपलब्ध हो सकता है बताएं कि इस धारणा में कितना बल है 12 वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति सत्य भाषण का व्रत पूरा करे तो मुक्त हो जाता है यह धारणा कोई गणित की धारणा नहीं है कोई ऐसा नहीं कि बारह वर्ष में ऐसा होगा कि ग्यारह में नहीं हो सकता और तेरह में नहीं हो सकता ये तो प्रतीक धारणा है इशारा है एक इंगित है इंगित कीमती है सच्चाई यह है कि बारह वर्ष तो दूर बारह दिन भी बिना स्वभाव को उपलब्ध हुए तुम सत्य भाषण का व्रत पूरा नहीं कर सकते बारह वर्ष तो बहुत दूर बारह दिन भी बारह दिन में भी तुम हजार बार झूठ बोल चुके हो साथ तुम्हें पता भी ना चले कि तुमने कब झूठ बोली क्योंकि कई झूठ तो ऐसे हैं जिनको तुम सच मानते हो और तुमने कभी ख्याल ही नहीं किया कि झूठ है और तुम इसे सच मानते हो कई झूठ तो ऐसे हैं कि तुम्हारे रगरे में खून में समाये हुए मां के दूध के साथ तुम्हें मिले अगर कोई तुमसे रास्ते पे पूछे कि तुम कौन हो अगर तुमने कहा मैं हिंदू हूं तुमने झूठ बोला तुमने कहा मैं मुसलमान हूं तुमने झूठ बोला भीतर खोजो तुम मुसलमान हो हिंदू हो मगर ये तुम्हें ख्याल ही ना आएगा ये तो खून में मिल गया तुम पैदा तो हुए थे तब तुम न हिंदू थे न मुसलमान थे अचानक तुम हिंदू मुसलमान कैसे हो गए ये सिखावन है किसी की एक सामाजिक झूठ है प्रचारित झूठ है तुम्हारे चारों तरफ जो लोग थे वो इस झूठ में भरोसा करते थे कि हिंदू हैं या मुसलमान है या जैन हैं उन्होंने भरोसा तुम्हें भी दिला दिया ये कंडीशनिंग है उन्होंने संस्कारित कर दिया मन को थोप दिया बार बार कि तुम हिंदू हो तुम हिंदू हो तुम हिंदू हो अब तुम्हें पता ही नहीं तुमसे कोई पूछेगा नींद में भी कि तुम कौन हो तुम कहोगे हिंदू तुमसे अगर कोई पूछेगा कि तुम्हारा नाम क्या क्या तुम कहोगे कि मैं अनाम हूं क्योंकि पैदा तो तुम बिना नाम के हुए थे तुम्हारा नाम राम हो कि अब्दुल्ला हो इससे क्या फर्क पड़ता है नाम तो झूठ है ऊपर से चिपकाए गए नाम लेकर तुम आए नहीं दूसरों ने दिया है लेकिन इतना गहरा हो जाता है तादात अगर तुम यहाँ सब सो जाओ रात और मैं आऊंग पुकारू राम तो किसी को सुनाई ही ना पड़ेगा लेकिन जिसका नाम राम है वो चौंक के खड़ा हो जाएगा कि कौन नींद खराब करने आ गए रात भी ना सोने दो किसी को पता ना चलेगा लेकिन जिसका नाम राम है उसको कैसे पता चल गया उसने कैसे सुन लिया झूठ बहुत गहरा चला गया अचेतन अनकॉन्सियस में बैठ गया छूटना होगा इस तरह के झूठों से बारह दिन भी सत्य भाषण का पालन कैसे करोगे और हो सकता है दिन में कर लो रात सपनों का क्या होगा सोचो मान लो कि दिन भर होश रखा संभाल के चले दरवाजा बंद ही करके रहे बोलने का मौका ही ना आने दिया बारह दिन ना बोलेंगे ना झूठ निकलेगा तो रात सपनों का क्या करोगे सपनों में तो बहुत झूठ चलते हैं सपना तो पूरा ही झूठ है रात भर चलते हैं और अगर बारह दिन कोठरी में बंद रहे तो दिन में बैठे बैठे भी क्या करोगे सपना देखोगे हजार तरह के झूठ चलने लगेंगे झूठ तो तभी छोड़ा जा सकता है जब तुम आत्मस्त हो जाओ इसलिए मैंने कल फरीद की वाणी का अर्थ ये नहीं किया कि तुम सच बोलो ये किया कि तुम सच हो जाओ सच बोलना असंभव है जब तक तुम सच ना हो जाओ ये तो ऐसे है कि चंपा के वृक्ष पर चमेली के फूल लगाने की कोशिश चल रही तुम झूठ हो तो तुम पर झूठ के फूल लगेंगे बड़ी पुरानी कहानी सम्राट सोलोमन की यहूदी कहते हैं सोलोमन से बुद्धिमान आदमी दुनिया में कभी दूसरा नहीं हुआ सोलोमन का नाम तो लोक लोकांतर में व्याप्त हो गया है हिंदुस्तान में भी गांव के लोग भी कोई अगर बहुत ज्यादा बुद्धिमानी दिखाने लगे तो कहता बड़े सोलेमान बने वो सोलोमन का नाम है उनको पता भी नहीं कि कौन सोलोमन था कौन सोलेमान था लेकिन वो प्रविष्ट हो गया है सेवा की रानी सोलोमन के प्रेम में पड़ गई वो चाहती थी दुनिया के सबसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी से प्रेम करें बुद्धुओं से तो प्रेम बहुत आसान है लेकिन परिणाम सदा दुख कर होता है सोलोमन की जब खबर सुनी सेवा की रानी ने तो उसने कहा अगर प्रेमी करना है तो इस बुद्धिमान से करेंगे अन्यथा प्रेम दुख लाता है बुद्धुओं से प्रेम करो दुख में पड़ोगे उसने सब प्रेम करके देख लिए थे वो बड़ी सुंदर थी कहते हैं जैसा सोलेमान सोलोमन बुद्धिमान था ऐसी सेवा की रानी सुंदर थी उसने सोचा कि सौंदर्य और समझ इनका मेल हो वो गई पर इसके पहले कि वो सोलोमन को चुने परीक्षा लेनी जरूरी है बुद्धिमान है भी या नहीं तो अपने साथ एक दर्जन बच्चे ले गई छ उनमें लड़कियाँ थीं और छः उनमें लड़के थे लेकिन उनको एक से कपड़े पहनाए गए थे और सबकी उम्र चार पाँच साल की थी पहचान बिल्कुल मुश्किल थी उनके बाल एक से काटे गए थे कपड़े एक से पहनाए गए थे और उसने जाके खड़ी हो गई उन बारह एक दर्जन बच्चों को ले और उसने दूर से सलेमान से कहा कि अब तुम देख लो तुम इन बता दो कौन लड़कियाँ हैं और कौन लड़के ये तुम्हारी पहली परीक्षा बड़ा मुश्किल था दरबारी भी थोड़े घबरा गए कि परीक्षा तो बड़ी कठिन मालूम पड़ती समझ में नहीं आता कौन लड़का है कौन लड़की पर सुलेमान ने परीक्षा कर ली उसने कहा एक दर्पण ले आओ लड़कों के सामने दर्पण रखा गया वो ऐसे खड़े देखते रहे लड़कियों के सामने रखा गया वो उत्सुक हो गए लड़की और दर्पण सामने हो बात ही बदल गई उसने छह लड़कियां अलग निकाल दी कपड़े ऊपर से पहना दो लेकिन भीतर की सत्ता अगर स्त्रीण है तो बहुत मुश्किल है बदलना लड़की दर्पण में और ही ढंग से देखती कोई लड़का देख ही नहीं सकता वो असंभव ही है मैंने सुना कि एक दिन नसरुद्दीन अपने घर में मक्खियां मार रहा था उसकी पत्नी ने पूछा कितनी मार चुके उसने कहा कि दो मादाएं और दो पुरुष पत्नी ने कहा धोगी ये कभी सुना नहीं तुमने पता कैसे लगाया कि कौन मादा कौन पुरुष उसने कहा दो दर्पण पे बैठी थी वो मादा होनी चाहिए दर्पण पर पुरुष क्या करेगा बैठ और घंटों से बैठी थी वहीं बैठी थी भीतर का अस्तित्व भीतर का ढंग दूसरी बार सेवा दो फूलों के गुलदस्ते लेके आई दूर खड़ी हो गई उसमें एक फूलों का गुलदस्ता नकली था कागजी था पर बड़े बड़े कलाकारों ने बनाया था दूसरा गुलदस्ता असली था उसने कहा बस ये आखिरी परीक्षा कौन सा असली है क्योंकि सेवा ने सोचा कि लड़के लड़कियों को तो दर्पण से पहचान लिया फूलों का क्या करेगा और इतनी दूर खड़ी थी कि गंध ना आ सके दरबारी घबरा है सोलमन ने कहा दरवाजे खिड़कियां खोल दिए जाए महल के दरवाजे खिड़कियां खोद दिए गए दो क्षण में तय हो गया दो मक्खियां उल्टी भीतर आ गई वो असली फूलों पर जाकर बैठ गई असली फूल मक्खियों को कैसे धोखा दोगे? मक्खी नकली फूल पे किस लिए जाएगी असली फूल की गंधों से बुला आई जब तुम्हारे भीतर सत्य होता है तभी तुम्हारे बाहर जब तुम्हारे भीतर सत्य नहीं होता तब तुम लाख उपाय करो नकली फूल हो दूसरों को भी धोखा दे दोगे अपने को कैसे दोगे हो सकता है कुछ बुद्धू मक्खियां हो मूढ़ हो नशे में हो और बैठ जाएं, तो भी क्या फर्क पड़ता है लेकिन इससे भी तो कोई नकली फूल असली ना हो जाएगा इसलिए कहावत तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि 12 वर्ष तक कोई सत्य भाषण का उपयोग तभी कर सकता है जब वो सत्य हो गया हो अन्यथा कोई उपाय ही नहीं तो मोक्ष तो उपलब्ध हो ही जाएगा ऐसा नहीं कि 12 साल के बाद में होगा वो पहले ही हो गया वो 12 साल की शुरुआत में ही हो गया जो सत्य हो गया वो मुक्त हो गया हाँ अगर तुम चेष्टा करोगे सत्य की तो तुमसे बहुत झूठे हो जाएंगी चेष्टा का मतलब ही यह है कि तुम भीतर आश्वस्त नहीं हो तुम्हें तो निर्णय करना पड़ेगा क्या बोलूं क्या ना बोलू कैसा कहूं कैसा ना कहूं क्या ठीक होगा क्या गलत होगा और जिंदगी इतनी तेजी से बही जाती है कि ऐसे व्यक्ति तो कुछ बोल ही नहीं पाते सत्य बोलना तो असंभव है क्योंकि सत्य तो क्षण क्षण के संवेदन से पैदा होता है अगर ये सोलोमन सच में ही बुद्धिमान ना होता तो मुश्किल में पड़ जाता तुम्हें ख्याल आता दर्पण का मुश्किल होती तुम्हें ख्याल आता खिड़कियाँ खोला छोड़ देने का अब आ सकता है क्योंकि कहानी मैंने तुमसे कह दी कहानी कहने के बाद कोई मतलब हल नहीं होता बात खत्म हो गई अब दोबारा रानी सेबा सोलोमान का इन ढंगों से परीक्षण नहीं कर सकती और जिंदगी की रानी नए नए उपाय खोजती और कभी कोई सुलेमान पार हो पाता है उत्तीर्ण हो पाता है कहावत ठीक है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 12 वर्षों तक सत्य भाषण के व्रत का पालन करे तो वो मुक्त हो जाएगा लेकिन 12 साल तक सत्य भाषण का व्रत पालन वही कर सकता है जो मुक्त हो ही गया हो इसलिए कहावत ठीक है मैं नहीं कहता कि 12 साल की फिक्र करो बारह क्षण जाँच लेंगे बारह क्षण काफ़ी हैं तुम अगर भीतर झूठ हो बाराक्षण में कुछ ना कुछ झूठ हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे भीतर का रूप बार बार बाहर आ रहा है तुम्हारे होने के ढंग में तुम्हारे बैठने के ढंग में झूठ हो जाएगा तुम किसी आदमी के पास से निकलोगे और तुम्हारे चलने के ढंग में झूठ आ जाएगा हो सकता था इसके पहले तुम सहजता से चल रहे थे तुम एक आदमी के पास आया और संभल गए झूठ शुरू हो गए समझने का क्या मतलब क्यों समझ रहे हो तुम इस आदमी को कुछ दिखलाना चाहते हो जो तुम नहीं हो तुम इस आदमी को कुछ बतलाना चाहते हो जो तुम नहीं हो तुम अपने कमरे में अकेले बैठे हो तुम और ही आदमी हो फिर मेहमान घर में आ गए तुम तछ बदल गए तुम्हारे चेहरे पर रंग बदल गया अभी तुम उदास बैठे थे मुर्दे की भांति अब तुम मुस्कुराने लगे हंस हंस के बातें करने लगे तुम पड़ोसियों को दिखाना चाहते हो तुम बड़े प्रसन्न हो यह प्रसन्नता झूठ है बोलने का ही थोड़ी सवाल है भाव भंगिमा से झूठ निकलेगा मुद्रा से झूठ निकलेगा उठते बैठते तुम्हारी श्वास श्वास से झूठ निकल रहा है तुम अगर झूठ हो तो झूठ के फूल तुम में लगते ही रहेंगे तुम उनसे बचना सकोगे मैं तुमसे कहता भी नहीं कि झूठ रहते हुए तुम सच के फूल अपने ऊपर लगाओ वो नकली गुलदस्ता होगा उसमें मक्खियां भी ना बैठेंगी आदमियों की तो बात दूर परमात्मा को तो तुम भूल ही जाओ मक्खियों तक को धोखा देना आसान नहीं परमात्मा को तो मोक्ष को कैसे धोखा दोगे नहीं मैं तुमसे कहता हूं सच हो जाओ सच बोलने की फिक्र छोड़ो वो अपने आप आ जाएगा तुम सच हो जाओ इसलिए फरीद की वाणी का मैंने अर्थ किया सत्य धर्म तुम्हारा स्वभाव का धर्म तुम्हें उपलब्ध हो जाए फिर सब अपने आप ठीक होता रहेगा कोई बुद्ध सोचते थोड़ी हैं चलते वक्त कैसे चलूँ कैसे उठूँ कैसे बैठू क्या कहूँ क्या ना कहूँ क्या ठीक होगा क्या गलत होगा ये सवाल ही नहीं है जैसे वृक्ष में फूल लगते हैं ऐसे बुद्ध में सत्य लगता है इसलिए सत्य की चिंता मत करो सत्य होने की चिंता करो सच बोलने से क्या होगा बोलना तो ओठों की बात है अगर कंठ के नीचे झूठ है तो ओंठों के पार सत्य कैसे आएगा हां सत्य जैसा लग सकता है लेकिन सत्य नहीं होगा एक जिन फकीर हुआ वो अपने गुरु के पास था उसने सब उपाय किए गुरु को तृप्त करने के लिए गुरु तृप्त ना हो वो उसे कहे जाए तो और ध्यान करो और ध्यान कर आकर उसने दूसरों से पूछा कि वर्षों बीत गए मैं ध्यान करता हूँ किसी तरह गुरु की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता अब तो मैं थक भी गया क्या करूँ से पूछा था उसने कहा कि भाई और तो हम किसी का नहीं जानते लेकिन हम कैसे स्वीकृत हुए वो हम बता देते मैं भी वर्षों परेशान हुआ लेकिन जब तक मैं परेशान हो रहा था मैं अपने को बचा रहा था मैं सिद्ध करना चाहता था कि मैं सत्य को उपलब्ध हो गया हूँ फिर मैं थक गया जब सच में ही थक गया तो मैंने सिद्ध करने के उपाय छोड़ दिए मैं मुर्दे की भांति हो गया मैंने ये भी फिक्र छोड़ दी कि अब उत्तीर्ण होता हूँ कि नहीं होता गुरु के पास जाता बैठ रहता जैसे मुर्दा हूँ और जिस दिन मैं मुर्दे की भांति हो गया उसी दिन गुरु ने मेरी पीठ थप, थप, थप और कहा तू ने पा कहां पाया इतना मैं तुझे बता सकता हूँ उसने कहा ना समझ पहली क्यों न कहा ये तो हम कभी का कर देते तीन साल ऐसी गवाए और तू यहाँ पड़ोस में रहता है इतनी भी करुणा नहीं की मैं भी जाता हूँ वो गया जैसे गुरु ने पूछा कैसे आया वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा जब अभिनय करना हो तो पूरी करना है, बैठना है क्या मुर्दे कहीं बैठते वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा उसने आँख मून लिया पड़ रहा गुरु ने का, बड़े भले लग रहे बिल्कुल ठीक ध्यान का क्या हुआ तो उसने एक आँख खोली और कहा वो तो अभी कुछ नहीं हुआ तो गुरु ने एक डंडा उसके सिर पर मारा और कहा उठ मुर्दे कहीं बोलते तू जरूर किसी से कहानी सुन के आ गए यहूदी फकीर हुआ बाल सेन गांव से गुजर रहा था एक स्त्री उसके पीछे आ गई उसका पैर पकड़ कर रोने लगी रास्ते पर भीड़ लग गई बाल ने पूछा मामला क्या है उस स्त्री ने कहा मेरे बच्चे नहीं होते और मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ को भी बच्चे नहीं होते थे और एक सदगुरु ने आशीर्वाद दिया बाल ने कहा बात ठीक है मेरी माँ को भी बच्चे नहीं होते थे और एक सदगुरु के पैरों पर ऐसी ही मेरी माँ भी पड़ गई थी ऐसा मैंने सुना सदगुरु ने कहा तू ऐसा कर मेरी टोपी खो गई है तो एक टोपी बना ला तू टोपी दे हम तुझे बेटा देंगे तो वो गई और एक अच्छी टोपी बना लाई गुरु ने टोपी लगा ली और उसी रात वो गर्भस्थ हुई ऐसे में पैदा हुआ उस स्त्री ने कहा कि कह अरे रुको मैं अभी टोपी लेके आती हूं गुरु ने कहा ठहर अब यह कहानी काम न करेगी अब ये कहानी काम ना करेगी ये तो मैंने तुझे कही थी अब कुछ और करना पड़ेगा क्योंकि अब तो ये नकल होगी अब तो ये केवल पुनरुक्ति होगी अब तो ये उधार होगी अब तो ये असत्य हो गई बात अब इससे काम ना चलेगा वो स्त्री बोली अब मत लौटाओ अपने वचन को एक टोपी नहीं हजार टोपी ला दूंगी अभी बाजार से खरीद लाती हूं जितनी टोपी बाजार में होंगी सब ला दूंगी बस एक दफा तुम आशीर्वाद दे दो टोपियों का सवाल नहीं है बाल सेवने का यह कहानी काम ना करेगी कुछ और कहानी मुझे बनानी पड़ेगी थोड़ा समझना जीवन में आदमी की बड़ी आकांक्षा होती है अनुकरण करने की अनुकरण असत्य बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे ज्ञान हुआ तब से हजारों लोगों ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के ठीक बुद्ध की आसन लगा के आकांक्षा की है कि ज्ञान हो जाए वो नहीं हुआ महावीर बारह वर्ष मौन रहे तब उन्हें ज्ञान हुआ लाखों लोगों ने इन पच्चीस सौ वर्षों में मौन रहने की कोशिश की न केवल कोशिश की है बल्कि जैन साधु अपने को मुनि कहता है इसी कारण मौन नहीं रहता है मुनि कहता है अनुकरण कर रहा है महावीर को मौन से ज्ञान उपलब्ध हुआ था तो उसने अपने नाम के सामने मुनि लगा रखा है मुनि नथमल मुनि तुलसी मुनि फला डेका अब कोई मुनि लिखने से थोड़ी ज्ञान हो जाए अब कहानी पता हो गई अब तो तुम बारह वर्ष भी मौन रहो तो धोखा होगा महावीर ने किसी का अनुकरण ना किया था ये सहज अविर्भाव था ये भीतर का स्वभाव था इससे बात उठी थी महावीर नग्न हो गए तो न मालूम कितने लोग महावीर के पीछे नग्न खड़े हो गए महावीर की नग्नता में एक निर्दोषता थी इनकी नग्नता में अनुकरण अनुकरण असत्य है सत्य होने की जरूरत है अन्यथा तुम कोई ना कोई झूठ में पड़ जाओगे तुम झूठ हो तो झूठ से न बच सकोगे तुमसे झूठ का धुआं ही उठता रहेगा सच कैसे तुम हो जाओगे सच होने का एक ही उपाय है और वो उपाय ये है कि तुम इस जगत में दिखावे की आकांक्षा छोड़ दो सब झूठ उससे पैदा होता है तुम इस जगत में वही हो रो जो तुम हो बुरे तो बुरे भले तो भले चोर तो चोर ईमानदार तो ईमानदार साधु तो साधु असाधु तो असाधु तुम जो हो तुम परमात्मा के सामने और संसार के सामने अपने को वैसा ही छोड़ दो कह दो यही मेरा होना है यही परमात्मा ने मुझे चाह जैसी उसकी मर्जी वैसे रहेंगे अपना आप अप क्या करने को बचा तुम अगर बिल्कुल निष्कपट भाव से अपने को ऐसा ही खोल दो जैसे तुम हो तुम्हारे जीवन से असत्य विदा हो जाएगा असत्य पैदा होता है दिखावे की भावना से प्रदर्शन से असत्य इस बात की कोशिश है जो मैं नहीं हूं वैसा तुम्हें दिखाई पड़ जो मैं नहीं हूं वैसी लोग मुझे माने जो मेरी प्रतिमा नहीं है वो लोगों के मन में, में मेरा आदर्श हो नहीं तुम जैसे हो जहां हो वैसा ही खोल दो रत्ती भर यहां वहां डोलने डमाडोल होने की जरूरत नहीं है तुम यहाँ किसी की प्रशंसा पाने नहीं आए हो और ना किसी से प्रमाण पत्र इकट्ठे करने तुम यहाँ किसी की अपेक्षाएं भी पूरा करने को नहीं हो यहाँ तुम स्वयं होने को हो बस तुम स्वयं हो रहो फिर जो हो और तुम अचानक पाओगे तुम उठने लगे और ढंग से बैठने लगे और ढंग से बोलने लगे और ढंग से देखने लगे और ढंग से छूने लगे और ढंग से तुम्हारा सारे जीवन का ढंग बदल गया तुम्हारा अंतस बदल गया तो तुम्हारा आचरण बदल जाएगा कहावत ठीक ही है कि 12 वर्ष अगर कोई सत्य भाषण करे तो मुक्त हो जाएगा लेकिन 12 वर्ष क्या 12 दिन भी सत्य भाषण करना असंभव है इसलिए कहावत ये कह रही है कि तुम सत्य हो जाओ तो ही सत्य भाषण कर सकोगे और जो सत्य हो गया वो 12 वर्ष बाद मुक्त नहीं होता वो सत्य होते ही मुक्त हो जाता है क्योंकि सत्य और मोक्ष एक ही सिक्के के दो पहलू आखिरी प्रश्न दुख के बारे में जवाब बोलते हैं तब मुझे तथा कई अन्यों को भी ऐसा लगता है कि यह तो मेरे जीवन का दुख उसे भगवान ने कैसे जान लिया साथ ही मन में उठने वाले अनेक संदेहों और प्रश्नों का समाधान भी आप ही आप प्रवचन से मिल जाता है बताएं कि इसका रहस्य क्या है पहली बात तुम्हारा दुख और दूसरे का दुख अलग अलग नहीं मनुष्य मात्र का दुख एक है थोड़ी बहुत मात्राओं के भेद होंगे थोड़े बहुत रंग आकार के भेद होंगे लेकिन दुख का स्वभाव एक है इसलिए जब मैं दुख के संबंध में बोलता हूं तुम समझोगे तो जरूर लगेगा कि तुम्हारे ही दुख के संबंध में बोल रहा हूं तुम्हारे दुख के संबंध में बोल नहीं रहा हूं दुख के संबंध में बोल रहा हूं दुख का स्वभाव एक है वो तुम्हारा हो कि पड़ोसी का हो कि किसी और का हो अतीत के किन्हीं मनुष्यों का हो या भविष्य के मनुष्यों का हो एक ही है दुख का स्वभाव एक है ऐसा समझो कि कोई आदमी अंगारे से जल गया कोई आदमी चिराग जलाते हुए जल गया कोई आदमी चकमक पाड़ रहा था और जल गया जलन तो एक ही होगी चकमक अलग है चिराग अलग है अंगारा अलग है मगर हाथ में आँख से जो जलन होती है वो तो एक है मैं जलन के संबंध में बोल रहा हूँ चकमक के संबंध में क्या बोलना कहाँ तुम जले इससे क्या लेना देना है कैसे तुम जले इससे क्या प्रयोजन है तुम्हारी जलन जलन के शुद्ध स्वभाव के, के संबंध में बोल रहा हूँ इसलिए सभी को लगेगा कि तुम्हारे ही दुख के संबंध में बोल रहा हूँ इससे तुम भ्रांति में मत पड़ना कि मैं तुम्हारे दुख के संबंध में बोल रहा हूँ क्योंकि अहंकार बड़ा सूक्ष्म है वो इसमें भी मजा लेता है कि देखो मेरे ही दुख के संबंध में बोल रहे तुम्हारे दुख से क्या लेना देना तुम्हारा मुझे पता ही कहां है दुख के संबंध में बोल रहा हूं लेकिन तुमने भी दुख जाना है सब ने दुख जाना है जब तुम आनंद जानोगे तब जो मैं आनंद के संबंध में बोल रहा हूं वो भी ऐसा ही लगेगा कि तुम्हारे आनंद के संबंध में बोल रहा हूं तुम तो केवल निमित्त मात्र हो जहां घटनाएं घटती उन घटनाओं का स्वभाव क्या है अगर मैं एक एक व्यक्ति के दुख के संबंध में बोलूं, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाए तब तो विस्तार अनंत होगा सभी के हृदय तक पहुंच पाना असंभव होगा दुख के संबंध में बोलता हूँ बस सबके हृदय तक पहुंच जाता हूँ ऐसा समझो कि मैं सागर के संबंध में बोल रहा हूं हिंद महासागर ने सुना प्रशांत महासागर ने सुना कि अरब महासागर ने सुना कि अटलांटिक महासागर ने सुना क्या फर्क पड़ेगा मैंने अगर कहा सागर का पानी खा रहा है वो सभी समझेंगे मेरे संबंध में बोल रहे सभी सागरों का पानी खा रहा है यही तो तुम्हें समझना है कि तुम्हारा दुख और पड़ोसी का दुख अलग अलग नहीं तुम मनुष्य हो तुम्हारे होने के ढंग में थोड़े बहुत भेद होंगे लेकिन तुम्हारी अंत सत्ता तो एक है तुम्हारे आंगन में जो आकाश समाया है वही तुम्हारे पड़ोसी के आंगन में भी समाया तुम्हारा आंगन तिरछा होगा तुम्हारे आंगन में साधारण गरीब आदमी की मिट्टी की दीवार होगी पड़ोसी का आंगन कीमती होगा संगमरमर जड़ा होगा पर आकाश तुम्हारे आंगन में भी वही है मिट्टी के संगमरमर के आंगन में भी वही है मैं आकाश के संबंध में बोल रहा हूँ तुम्हारे आंगन के संबंध में नहीं इसलिए तुम्हें स्वाभाविक लगेगा इसमें रहस्य कुछ भी नहीं है सीधा गणित है और स्वभावता मैं शून्य में नहीं बोल रहा हूं मैं तुमसे बोल रहा हूं तुम्हारी गहनतम मनुष्यता से बोल रहा हूं इसलिए मेरा जिनको मेटाफिजिकल पारलौकिक विषय कहें उनमें मेरा कोई रस नहीं वो फिजूल की बकवास है मैं तो मनोवैज्ञानिक सत्यों पर बोल रहा हूँ मैं तो तुम्हारे संबंध में बोल रहा हूँ ताकि तुम जहाँ हो वहाँ से यात्रा शुरू हो सके मुझे फिक्र नहीं है कि परमात्मा ने संसार बनाया कि नहीं बनाया कि किस तारीख में बनाया किस दिन में बनाया कि हिंदुओं के ढंग से बनाया कि मुसलमानों के ढंग से बनाया ये सब बकवास है इस सब में कोई अर्थ नहीं मैं कोई पागल नहीं हूँ मेरी दृष्टि में सभी दार्शनिक पागल हैं वो जो बोल रहे हैं उसका कोई मूल्य नहीं कोई अर्थ नहीं तुम दुखी हो ये सत्य है तुम हिंदू हो तो दुखी हो मुसलमान हो तो दुखी हो तुम मानते हो कि ईश्वर ने संसार बनाया तो दुखी हो तुम तो मानते हो ईश्वर ने बनाया नहीं संसार ईश्वर है ही नहीं तो भी दुखी हो तुम्हारे दुख को मिटाना है और मेरे अनुभव में ऐसा है कि जब तुम्हारा दुख मिट जाएगा तो जो शेष रह जाता है वही परमात्मा है परमात्मा कोई धारणा नहीं है धारणा शून्य चित्त का अनुभव है परमात्मा कोई सिद्धांत नहीं है कि जिसे सिद्ध करना है परमात्मा एक प्रती है आनंद की परम आनंद की अहोभाव की तो दो बातें एक तो व्यक्ति व्यक्ति से क्या लेना देना है सब व्यक्तियों के भीतर जो एक सा है उसी के संबंध में बोल रहा हूं और चेष्टा तुम्हें आकाश के सिद्धांत समझाने की नहीं पृथ्वी पर जहां तुम खड़े हो जहां से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी उस संबंध में बोल रहा हूं इसलिए स्वभाव अगर तुमने मुझे सुना है तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा तुम्हारे ही संबंध में बोला बिल्कुल तुमसे बोला ठीक भी है लगना लेकिन इस कारण अहंकार को मत खड़ा करना अन्यथा तुम्हें लगेगा कि मैंने तुम्हें कोई विशेषता दी यहां इतने लोग मौजूद थे मैं तुम्हारे दुख के संबंध में बोलता रहा इस तरह अहंकार को मत बचा लेना नहीं तो दुख कभी ना मिटेगा क्योंकि अहंकार दुख की सुरक्षा है आज इतना है।